प्रकार से परमात्मा के प्रति विनय कहीं चाहिए उसे महर्षि ने आर्यानय में प्रस्तुत की आज की जो विनय है परमात्मा की स्तुति हम करें और उससे क्या लाभ होते हैं कहा सोम गीर् पा व्यय वर्धयामो वचोविद सुमृि न आश परमात्मा को संबोधित किया संबोधन पर है। सोम संबोधन पद है सोम के अर्थ को महर्षि ने खोला सर्व जगत उत्पादक ईश्वर सोम शब्द में जो धातु है सो सब और ऐश्वर्य इन दो अर्थों में जन्मे जाते तो हैं सबका मतलब है उत्पन्न करना चलिए विभिन्न गुणों की उत्कृष्टता अर्थ में ऐश्वर्य ने खोला है वो धातु के अर्थ अनुसार खोला है ये सोम सर्व जगत उत्पादक और ईश्वर ऐश्वर्य से युक्त परमात्मा उत्पादक है सोम शब्द का एक अर्थ है उत्पादक तो परमात्मा किसका उत्पादक है परमात्मा किसका उत्पादक हो सकता है इसकी स्पष्ट इस मंत्र में सर्वजगत शब्द नहीं लिखा है वहां केवल सोम शब्द है हे सोम हे उत्पादक किसका उत्पादक जगत का उत्पादक उत्पादक न आत्मा का उत्पादक और न मूल प्रकृति का उत्पादक ये तीन तो नित्य चीजें हैं इनसे विभिन्नता भिन्नता लाने के लिए पार्थक्य लाने के लिए विशेषण जोड़ दिया गलत उत्पादक और जगत क्या है ये अतत गतिशील है यदि चगत्याम जगत ये सारा जो गतिशील है वो संसार का रूप जो बना है जो बना है उसी का ही कोई उत्पादक होता है क्या उत्पन्न हुआ, हुआ हुआ है वह सब परमात्मा के द्वारा उत्पन्न है परमात्मा के द्वारा है, तो परमात्मा को कहा है सोम सर्व जगत उत्पाद ईश्वर परमात्मा विभिन्न गुणों से युक्त है इन ऐश्वर्यों से युक्त है जितने उसके गुण हैं वो चरम हैं। किसी भी गुण में उसके समान कोई नहीं है इसलिए वो ईश्वर है उस शोक को कहा गीत भी पाणियों के द्वारा वचनों के द्वारा अर्थ वाली ग्री शब्द उससे उससे वचन बहुवचन याद दिया बहुत सारी वाणियों से बहुत सारे वचनों से गिर त्वाम त्वारी अभिभक्ति का एक वचन रूप है त्वाम के स्थान पर जो त्वा बनता है तो गिर त्वाम तुझको ऐसा वाणियों के द्वारा तुझको वार शब्द है गिर भी और त्वा इसको संधिच्छेद करेंगे तो पहले गिर गिरता हो जाता है अष्टाधि का शब्द करे हो या तो त्वा है ये दुष्वत का रूप है तार को मूर्धन्य आदेश हो जाएगा गिर भी सब है उसको मूर्धन्य हो जाएगा साथ में कहा अंत पादम पाद के अंत में यानी मध्य में होना चाहिए ये जो पंक्ति है मंत्र की सो आ वय ये एक पाद हो प्रधयानो वचोविन ये दूसरा पाद होता है और तीसरा पाद सु को न आशय तीन चरण तीन पाद है इस मंत्र में ये जो गिर शब्द है ये पाद के अंत में है यानी मध्य में है ट हो जाएगा मूर्धन्य और उसके बाद में त्वा को तत्व से होगा गिर सोम विभिन्न वचनों से उसके लिए महर्षि ने क्या लिखा से वाणी कहा स्तुति हो चूंकि बहुवचन गिर भी शब्द में है इसलिए मैं महर्षि स्तुति समूहों से बहुत सारी स्तुतियां समूह है। अनेक हैं हम हम सब कौन हम सब ऐसे मनुष्य मात्र को ले सकते हैं हा जो बात कही जा रही है उसके लिए वयम के लिए एक शब्द वीता बचो विद व्यय बचो विद बचस विदो विदने वाला है व्यक्ति की वो बच्चों व्यक्त बचो विदाई बहुवचन है वचस वाणी के वचनों के जो जानने वाले हैं ऐसे वयम हम पाणिया कौन सी तो मैं ने वचो विद का अर्थ बोला शास्त्रवेद शास्त्र को जानने वाले वचो विधा शास्त्र को जानते हैं वेद पाक है ईश्वरीय वाक है उसको भी वाक कहा जाता है वो शास्त्र है तो शास्त्र को जानने वाले हम फिर भी विभिन्न स्तुति समूहों से वचनों से द्वार तुझको स्त्री सो क्या करें वर्धयाम बढ़ावें हम शास्त्रविद विभिन्न स्तुतियों के द्वारा आपको बढ़ावे परमात्मा को परमात्मा अपने आप में बढ़ा हुआ है स्वयं में जितना बड़ा है वो बड़ा है बढ़ाने की कोई संभावना नहीं है हम तो बढ़ा नहीं सकते स्वरूप तक लेकिन फिर भी बढ़ाने की बात कही गई अस्त्र में कोई बात कही जाती है मंत्र में कोई बात कही जाती है तो सब सप्रियन होती है उसकी भावना होती है वैसा हो सकता है यदि वैसा नहीं हो सकता तो वह कथन ही नहीं होगा सिर्फ हम परमात्मा को किसी तरह बढ़ा नहीं सकते स्वरूपता। तो वो सर्वव्यापक है हम उसको और नहीं बढ़ा सकते वो सर्वशक्तिमान है हम उसकी शक्ति को भी नहीं बढ़ा सकते सर्वज्ञ तो है हम उसके ज्ञान को भी नहीं बढ़ा सकते वो सर्वानंद है आनंद स्वरूप है हम उसके आनंद को नहीं बढ़ा सकते वो न्यायकारी है हम उसके न्याय को नहीं बढ़ा सकते स्वरूप तो रहता है वैसा ही सदा रहता है बच्चों विदों को कहा जा रहा है जो शास्त्रविद है उनके लिए उद्देश्य है कि हम उस सोम को कहने का अर्थ है स्वामी जी क्या लिखा था वहां सर्वोपरि विराजमान मानते परमात्मा सर्वोपरि विराजमान सब है सबसे ऊपर है का मतलब यहां स्थान की दृष्टि से नहीं है कि वो सबसे ऊपर विराजमान है दृष्टि से तो वो सर्वव्यापक है ऊपर विराजमान जैसे कोई मंच पे बैठा है कोई छत पर बैठा है तो कहते हैं कि यह विराजमान परमात्मा उससे भी ऊंचा विराजमान है दुनिया की सबसे ऊंची भवन के ऊपर जो बैठा है उससे भी ऊपर विराजमान है वहीं तो विराजमान है यहां तक पर ही नहीं गुणों तो में परमात्मा सबसे ऊपर विराजमान है सबसे बड़ा है वैसे सर्वव्यापक का स्थान की दृष्टि से परमात्मा को उस सोम को जब हम सर्वोपरी विराजमान मानते हैं स्वीकार करते हैं ये परमात्मा का बढ़ाना है इस तरह परमात्मा परमात्मा अपने गुणों में परिपूर्ण होता हुआ भी यदि हमें स्वीकार्य नहीं है हम उसको नहीं मानते हैं तो हमारे अंदर तो परमात्मा नहीं बढ़ा हम हैं वहां भी परमात्मा के समस्त तो गुण हैं फिर भी परमात्मा वहां बढ़ा नहीं क्योंकि हमने उसे स्वीकार नहीं किया परमात्मा को बढ़ाने का अर्थ ये कि हम उस परमात्मा को स्वीकार करें और वो परी विराजमान माने सामान्यतः हम सब यही बोलते हैं कि परमात्मा सबसे बड़ा है परमात्मा को हम सर्वोपरि विराजमान मान रहे हैं ऐसा हम व्यवहार में बहुत बोलते हैं जो आध्यात्मिक व्यक्ति हैं जो शास्त्रों को जानते हैं आते हैं और जन जन में भी गाँव में भी ये बातें बहुत चलती है शिक्षा बचपन से मिलती है परमात्मा सबसे बड़ा है व्यवहार करते समय परमात्मा को सर्वोपरि विराजमान नहीं देख पाती स्वीकार करते बहुत स्थानों पर परमात्मा को सर्वोपरि मानने का मतलब क्या है कि इतना माना कि परमात्मा सबसे बड़ा है सर्वशक्तिमान है सर्वज्ज है सब गुणों में सबसे बड़ा है केवल इतने कहने मात्र से तो उसको सर्वोपरि विराजमान मानना सिद्ध नहीं होता वो है सर्वोपरि विराजमान है लेकिन उसको सर्वोपरि विराजमान मानने से हमारे में क्या अंतर आएगा हमारा उसके साथ में क्या संबंध बनेगा जो व्यक्ति परमात्मा को सर्वोपरि विराजमान नहीं मानता है उसका परमात्मा के प्रति क्या दृष्टिकोण होगा क्या व्यवहार होगा और जो परमात्मा को सर्वोपरि विराजमान मानता है उसके अंदर क्या अंतर आएगा धर्म के अनुरूप कर्म बदलता ही है बदलना ही चाहिए एक व्यक्ति परमात्मा को मानता ही नहीं है और एक का जीवन जीता है व्यक्ति परमात्मा को सर्वोपरि शब्दों में मानता है और वो भी वैसा ही जीवन जी रहा है परमात्मा को मान भी रहा है लेकिन सर्वोपरि नहीं मान रहा है होना चाहिए या नहीं एक ईश्वर को नहीं मानता अलगो सर्वोपरि नहीं मानता है मानता तो है और एक ईश्वर को सर्वोपरि मानता है तो उसमें अंतर तो है। तरको सर्वोपरि मानने का मतलब यह होता है कि हम उसकी आज्ञाओं का पालन करने लगे जिसे हम बड़ा मानते हैं हम उसके वाक्यों को स्वीकार करते के आदेश को मानते हैं उनके अनुशासन में रहते जिसे हम बड़ा नहीं मानते उसकी बात भी नहीं मानते उसके अनुशासन में नहीं पालन नहीं उसकी आज्ञा पालन नहीं करते परमात्मा को सर्वोपरि मानने का अर्थ अंततः यही निकल के आएगा कि हम उसकी आज्ञाओं का पालन करें त्यौहार तो में हम बहुत जगह परमात्मा की आज्ञा के विपरीत किसी अन्य की आज्ञा के अनुरूप आचरण कर लेते हैं मन मर्जी से आचरण कर लेते हैं जिसमें तो हम परमात्मा की आज्ञा के विरुद्ध किसी अन्य की आज्ञा को स्वीकार लेते हैं परमात्मा की आज्ञा के विरुद्ध अपनी मनमर्जी को स्वीकार कर लेते हैं उन उन सब स्थलों पर हम परमात्मा को सर्वोपरि विराजमान नहीं मानते रहे के लिए कहा आदियों को कैसी विनय कैसी भावना रखनी चाहिए परमात्मा के प्रति तो हे सोम ताकत और ऐश्वर्युक्त ईश्वर स्वयं वचो विधह हम शास्त्र देवता और तेरे को गिरी वर्गयाम वाणियों के द्वारा स्तुति वचनों के द्वारा पढ़ा पढ़ाने का अर्थ महेश ने स्पष्ट लिख दिया कि हम उसे सर्वोपरि विराजमान माने सर्वोपरि विराजमान मानने का उपाय क्या बताया प्रधायामा हम बढ़ावे कैसे बढ़ावे बताया जा रहा है स्तुति वचनों के द्वारा स्तुति समूह के द्वारा परमात्मा की स्तुति के द्वारा हम तुझे बढ़ावे बढ़ावे अर्थात तो सर्वोपरि विराजमान माने परमात्मा को सर्वोपरि विराजमान हम कैसे माने क्या उपाय है उसका तो उसका उपाय है स्तुति समूह परमात्मा की स्तुतियों को बार बार बोलने से परमात्मा को सर्वोपरि विराजमान मानने जाएगा यदि हम परमात्मा की स्तुति नहीं करेंगे तो परमात्मा को सर्वोपरि विराजमान नहीं मान पाएंगे परमात्मा की स्तुति की जाती है प्रश्न करते हैं परमात्मा भी उद्देश देता है कि प्रशंसा करो मेरी स्तुति कौन तो से व्यक्ति आक्षेप करते हैं कि क्या परमात्मा प्रशंसा प्रिय है उसको खुशामद अच्छी लगती है कि उसकी सब जन स्तुति करें तार में जो व्यक्ति अपनी प्रशंसा दूसरों से करवाना चाहता है दोस्तों तो कहता है कि मेरे बारे में ऐसा लिखो ऐसा बताओ लोगों को व्यक्ति जब सामने आकर के उसकी प्रशंसा करता है उसे बहुत अच्छा लगता है वो बार बार चाहता है कि ऐसे व्यक्ति मेरे पास आए और मेरी प्रशंसा करें इसे चिंतित अर्थ दिया जाता है चिंतित है समाज में जिस प्रसंग में ये बात कही जाती है वो निंदित है उसी तरह की बात परमात्मा के संदर्भ में भी वो आक्षेप रूप में कहते हैं कि परमात्मा अपनी स्तुतियां करवाना चाहता है वेदमंत्र ऐसे कहे गए हैं तो परमात्मा क्या खुशामद पसंद है प्रशंसा तो ये दूसरा हम परमात्मा की प्रशंसा क्यों करें इससे उसको क्या फर्क पड़ेगा जब हम ये कहते हैं कि नहीं परमात्मा खुशामत पसंद नहीं है हम की जा रही है हम क्यों करें और वो हमारे से अपनी स्तुति क्यों करवा रहा हैं तो उसका उत्तर हम ये देते हैं कि इससे हमारा लाभ परमात्मा हमें अपनी स्तुति करने के लिए इसलिए कहता है ताकि हमारा यानी आत्मा का लाभ हो अगो लाभ कैसे होगा कि जब जब हम जिसकी स्तुति करते हैं बार बार कर, उसके गुणों का बखान करते हैं तो उसे हम ऊंचा मानने लगते हैं और हम परमात्मा की इतनी स्तुति करें इतने स्तुति समूह से उसको पुकारें उसको स्मरण करें बोले कि वो हमारे अंदर सर्वोपरि विराजमान हो जाए हम उसको सर्वोपरि मानने लग जाएं, जब तक हम परमात्मा को सर्वोपरि नहीं मान लेते तब तक स्तुतियों की सार्थकता हमारे लिए स्तुतियों की आवश्यकता हमारे लिए बनी रहेगी, इसलिए साधक लोग व्रत करते रहते हैं आर्यो को उसकी स्तुति सतत करनी चाहिए जो बात कही गई ये स्तुति कौन कर सकता है इसलिए हम शास्त्र को जानने वाले शास्त्र को नहीं जानता वह भी परमात्मा की स्तुति करता है करता है सामान्य जनता जिन्होंने कुछ सुन करके परमात्मा के बारे में प्रणा बनाई है परमात्मा का स्वरूप मन में कल्पित किया है ऐसा सुना मान लिया परमात्मा की बहुत प्रशंसा करते हैं ऐसी प्रशंसा जैसा गुण परमात्मा में है ही नहीं परमात्मा की भक्ति से परमात्मा की प्रार्थना से परमात्मा हमारे लिए सब कुछ कर देगा हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं की है, परमात्मा की प्रशंसा करना है मनुश्रद्धा भी है ऐसी स्तुति वास्तव में स्तुति है ही नहीं, नहीं वो शास्त्र शास्त्रवित के द्वारा की जाएंगी शास्त्र को जानने के बाद में की जाएंगी शास्त्र को ठीक तरह समझे बिना परमात्मा की ठीक स्तुति नहीं हो सकत स्तुतियां करेगा शास्त्र विद वचो विद हम वाणी को जानने वाले ऐसा करें परमात्मा को समस्त पाप का नाशक जो मान लेते हैं हम परमात्मा की भक्ति करेंगे नाम लेंगे हमारे सारे पावात्मा की स्तुति है लेकिन ये शास्त्र परमात्मा को अवतार लेने वाला मान के भी प्रशंसा करते हैं कि जब जब धर्मात्मा आगे हमारा उद्धार करेगा ये जो बात कह रहा है वो उसकी प्रशंसा ही कर रहा है एक तरह से उसके प्रशंसा का भाव हमारे तारने वाला वो परमात्मा है और वो शरीर धारण करके हमारा हमारे तारेगा की वचोविद की स्तुति ये शास्त्र के विरुद्ध है परमात्मा के गुणगर्म स्वभाव के विपरीत है विरुद्ध है परमात्मा को सर्वोपरि विराजमान करना है लेकिन कब किस रूप में हम शास्त्रवेत्ता होकर के ऐसा करेंगे ऐसे परमात्मा की स्तुति करके हम क्या चाहते हैं और क्या है तो मंत्र में कहा ना न परमात्मा को संबोधित किया जाए वह परमात्मा कैसा जो सुमृि का मृड धातु तो सुख आर्थ मृडी का प्राण करता है और जो सुमृि का जो अच्छी प्रकार से हमें ढंग से जो हमें सुख प्रदान करता है ऐसा वो परमात्मा ऐसी ने जो तो इसका अर्थ लिया क्योंकि हमको सुंदर सुख देने वाले आप ही हो सुख का सुंदर अच्छा सर्वश्रेष्ठ जो सुख है उसको देने वाले केवल आप ही हो ऐसे सुंदड़ी का आप कृपा करके प्रार्थना की जा रही है आप ना हमको द्वित आविष्य हमारे को आविष्ठित करो हमारे में प्रविष्ट हो ये ही प्रश्न आएगा कि परमात्मा सर्वव्यापक है वो हमारे अंदर कैसे प्रविष्ट हो हमारे हृदयों में कैसे आए परमात्मा अपने स्वरूप से सर्वव्यापक है वो एक अलग बात है लेकिन हमारे हृदय में हमारे मस्तिष्क में परमात्मा का भाव नहीं है तो परमात्मा का प्रवेश हमारे हृदय में नहीं है हमारी बुद्धि में नहीं है यानी अंध अज्ञानियों के प्रति कहा गया तदूरे तदुअे परमात्मा अज्ञानियों पापियों से दूर है सर्वव्यापक होता हुआ भी और वो धर्मात्मा ज्ञानियों के विकट है अंदर है बात है कि हम परमात्मा प्रार्थना की है परमात्मा आप हमारे हृदय में प्रवेश हो जाओ अर्थात हम आपको मानने लगे आपकी भावना हमारे हृदय में हमारे मस्तिष्क में हमारे मन में सदैव बनी रहे आदिशा इतने मंत्र के बाद में भी महर्षि ने और आगे की बात की परमात्मा हमारे अंदर आ जाएगा हम प्रार्थना कर रहे हैं कि हे परमात्मा हमारे अंदर प्रवेश करो उससे क्या होगा मंत्र तो इतने ही इतना ही प्रार्थना के बाद चुपोगे मंत्र ने कुछ इतना कहा कि हे सोम हम बचोगे तेरी विभिन्न वचनों से स्तुति करते हैं तुझे बढ़ाते हैं और तू हमारे हृदय में पंथ तो सुख देने वाले आप मेरे हृदय में प्रवेश करो चूंकि हम आपको बढ़ाते हैं इसलिए आप हमारे अंदर प्रवेश करो परमात्मा का प्रवेश करना भी किस लिए है उससे क्या होगा तुम्हें चीने अलग से बात की कृपा करके हमको आप आवेश करो यहां तक ये मंत्र का भाग आ गया मंत्र का अर्थ पूरा हुआ। हो। ऐसा होने से क्या होगा ये ऋषि के वचन है जिस से अविद्या अंधकार से छूट और विद्या सूर्य को प्राप्त हो करके सुख देने वाला है आनंदित करने वाला है और वो अंतर आएगा लेकिन अंतर आने के बाद कब हमें आनंदित करेगा उस प्रक्रिया को बताया जिससे अंधकार से छूट करके परमात्मा के आनंद प्राप्ति में बाधा है वो है, वो अविद्या का अंधकार अविद्यारूपी अंधकार से छूटेंगे और विद्यारूपी सूर्य को प्रकाश को हम प्राप्त तो होंगे यहाँ एक प्रार्थना कौन कर रहा था प्रार्थना कौन कर रहा था क्यों हम कर रहे थे हम कौन व जो विदय शास्त्र के वेदता थे शास्त्र का वेदता स्तुति वचनों से परमात्मा को बढ़ा रहा है अंदर स्वीकार कर रहा है और परमात्मा को अपने अंदर प्रवेश के लिए प्रार्थना कर रहा है और इससे क्या हो रहा है विद्या अंधकार दूर हो रहा है और विद्या का सूर्य उदय हो रहा है तो वो तो शास्त्रविद था ही पहले जो शास्त्रविद्ध है उसमें अविद्या अंधकार कहां से हो सकता है तक सूर्य के, के उदय होने की बात कैसे है लेकिन कही गई है जिससे कारण कार्य संबंध है शास्त्रविद स्तुति वचनों से परमात्मा को बढ़ा रहा है परमात्मा को स्वीकार कर रहा है सर्वोपरि विराजमान मान रहा है और प्रार्थना कर रहा है कि हे सुख देने वाले परमात्मा आप मेरे हृदय में प्रवेश हो इतनी प्रक्रिया के बाद में जिससे अंधकार से छुट करके ऋषि का स्पष्ट यहां पर संकेत है और भी जगह ये बातें आती रहती है केवल शास्त्र को पढ़ने से शास्त्रविद बनने से अविद्या से छुटकारा नहीं अस्त्रविद होने से एक भिन्न प्रकार की ज्ञान की प्राप्ति होती है बौद्धिक ज्ञान की प्राप्ति होती है उस रूप में अज्ञान हटता है सूचना का अभाव मिथ्या सूचना का हटना भी अविद्या का हटना है उस रूप में तो अविद्या हटती है शास्त्र को पढ़ने से लेकिन जिस अविद्या को हटाना हमारा लक्ष्य है जिससे ईश्वर का आनंद प्राप्त होता है वो अविद्या शास्त्र के पढ़ने से नहीं दूर होती शास्त्र को पढ़ के शास्त्र का उपयोग किया जाएगा परमात्मा की स्तुति के लिए उससे हम परमात्मा को सर्वोपरि विराजमान मानने लगे और तब हम प्रार्थना करते हैं कि ये परमात्मा दे प्रविष्ट हो जाओ मेरे अंतर तेरी ही भावना बनी रहे और जब ये बनेगा तब तो उसके बाद में अवित अंधकार दूर होगा उसमें प्रकाश होगा तब हम उस आनंद को प्राप्त करेंगे जो परमात्मा का आनंद है तो महर्षि ने मंत्र के अर्थ को बहुत अच्छे ढंग से खोला गहरी बातों को लिखा और उससे जुड़ी हुई जो बात थी वो भी एक ऋषि दृष्टा के रूप में उन्होंने बाद में जोड़ी आर्यों तो का विनय हम शास्त्रों को पढ़ें परमात्मा की स्तुति करते रहे परमात्मा को स्वरोपरि विराजमान मानने लगे और चाहे कि परमात्मा हमारे हृदय में रहे आओ आप यहां रहो हम उनको आमंत्रित करें और तभी हमारा वास्तविक अविद्या अंधकार दूर होगा और ज्ञान की हमको प्राप्ति होगी हो